करणशतसवर्ण कर्णगोर्णदिरेप वरिकृतकोलोदान विराम गिरीशिरीसुताभ गिरि लाजत निे सजन भरणशील शीलिए विघ्नराज प्रातः काले कसुमकुमकुम्य जबंसी मध्याौ विरसित वना चारुने विशाला सा गणितकुटुवा ऋण्ररा वह सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजनित संदीम जय ee yeah. ga श्रीमद भागवत देवी भागवत श्रीमद्भ से युक्त है इस देवी भागवत का प्रारंभ गायत्री मंत्र से होता है जो दूसरी भागवत है श्रीमद्भागवत उसमें भी गायत्री मंत्र का एक शब्द आता है सत्यम परम धीमही धीमही शब्द आता है और यहां भी उस गायत्री का जो तात्पर्य अर्थ है उसके सहित धीम शब्द आता है सर्वचैतन्य रूपां ताम विद्याम आद्याम विद्या तनो बुद्धि प्रचोदयाचन तनो बुद्धि प्रचोदयाच सर्वचैतन्य रूपाताम हम जिन जगदंबा की आराधना कर रहे हैं वह मात्र जड़ प्रकृति नहीं है वह चैतन्य रूपा है सर्व चैतन्य रूपांताओं सब प्राणियों में जो चैतन्य है वो चैतन्य किस रूप में है अहम अहम रूप में मैं मैं मैं के रूप में जो सब प्राणियों के हृदय में स्फुरित हो रहा है वो क्षेत्रज्ञ चैतन्य रूप लोग उसी क्षेत्रक को यहाँ पर जगदम्बा के रूप में प्रतिपादित किया जा रहा है वास्तव में जो परमात्मा है उस परमात्मा में ना तो पुलिंग है ना श्रीलिंग है ना, ना लिंग है अपनी भावना के अनुसार जिस रूप में भी हम उनको देखना चाहें देख सकते हैं एक कथा हम सुनाया करते हैं कोई भक्त पंडित था विंध्याचल में दुर्गा सब सप्तती का पाठ कर रहा था तो मध्यम चरित्र में आता है या देवी सर्वभूत मातृरूपेण संस्थिता नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमः जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं बारंबार नमस्कार करते हैं वो पंडित व्याकरण नहीं जानता था तो वो कहता था नमस्त तस्मय नमस् तस्मय नमस् तस्मय की जगह वो तस्मय कहता था तो उसके बगल में भैया कर्ण विद्वान बैठा था उसने उसको डांटा था कि तस्ई के स्थान पर तस्मय क्यों कह रहा है तू तो स्त्री की वंदना कर रहा है कि पुरुष की कर रहा है तो वो झेप गया उसको दुख हुआ भक्त के हृदय को के दुख को भगवती सहन न कर पाई वो वैया करण पंडित घर में जाके जब सोया तो रात्रि में उसको अपनी छाती में वजन दिखाई पड़ा आंख खोली तो एक दिब थी प्रकट पड़ा तो उस तेज से शब्द निकला बोल मैं स्त्री हूं कि पुरुष उसने हाथ जोड़ के कहा कि वहां आप तो सब कुछ हैं आप में कोई अंतर नहीं है तो ये जगदम्बा सब प्राणियों के भीतर चैतन्य के रूप में अवस्थित है सर्व चैतन्य रूप ताम तो कहते हैं ताम वह जो समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है जो सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है वो जगदम्बा हमारी आत्मा से अभिन्न है आत्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं है आज हम विज्ञान चीजी मही में उसी सर्वव्यापी जो पराशक्ति है जिसको त्रिपुर कहते हैं तीनों पुरों में जो साक्षी रूप से विद्यमान है सूक्ष्म शरीर एक पुर, सूक्ष्म शरीर दूसरा पुर और कारण शरीर तीसरा पुर तीनों को जो जानती है जागृत के न रहने पर जागृत नहीं रहता स्वप्न आ जाता है तो वो स्वप्न को भी जानती है और स्वप्न के भी न रहने पर घोर निद्रा जब आ जाती है तो उस घोर निद्रा को भी जानती है तो तीनों अवस्थाओं में जो एक रस साक्षी रूप से विद्यमान है उसी का नाम त्रिपुर सुंदरी और वो सब सबके हृदय में निवास करते तो उस परम तत्व को पराविद्या को जो अपनी आत्मा से अभिन्न समझ लेता है उसकी बुद्धि परमात्मा का साक्षात्कार करके बंधन से प्राणी को मुक्त कर देगा दे। क्योंकि आत्मसाक्षात्कार से ही बंधन से मुक्ति मिलती है तो ये गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ इसके पश्चात देवी भागवत का प्रारंभ कैसे होता है इसके संबंध में एक कथा आती है कथा यह है कि राजर्षि व्रत हुए उन्होंने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया कि हम प्रणय देखें तो सातवें दिन इतनी वर्षा हुई कि सारा जगत जरा प्रावित हो गया जल ही जल हो गया अब उस समय एक नाव आई उस नाव में पृथ्वी के बीज रखकर सप्तर्षियों के सहित राजर्षि बैठ गया और भगवान ने मत्सा और तार धारण करके उसकी जो रस्सी है वो उनके सिंह में बांध दिया और वो प्रलय का जल अथाह जल सर्वत्र व्याप्त था उसको देख रहे थे देखते देखते प्रयाग पहुंचे प्रयाग में देखा एक वट वृक्ष है जिसका नाम है अक्षय भट्ट आज भी विद्यमान है आप अगर प्रयाग में जाए तो किले के भीतर वो वृक्ष अभी भी मिलता है वो मुगलों के काल में दलाया गया वो जल नहीं पाया अभी भी अक्षय अक्षय है तो उस अक्षय वट में एक छोटा सा बालक बैठा है बाल मुकुंद करार बिंदे न पदार विंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस् बतस्थ बुटेशयानम बाल मुकुंदम मन सात्मराम छोटे से रूप में भगवान उस बट बट बट वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं अपने करार बिंद से करकमल से दाहिने चरण को पकड़कर अपने ही दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहे हैं। ऐसे बाल का दर्शन किया उन बाल भगवान के मुख से निकला सर्वं खल्विदं विदम ब्रह्म नेह नारास्त कि सब कुछ ब्रह्म है भगवती कहती है सब कुछ मैं ही हूं मेरे बिना कोई दूसरी वस्तु नहीं ये शब्द बाल जी को सुनाई पड़ा तो हुआ ये कि भगवान बार्म विष्णु भगवान का अवतार है तो उन विष्णु भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में कथा आती है कि भगवान कारण में शेष नाग की शैया में शयन करते हैं उनकी नाभी से कमल निकलता है उस कमल के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा बहुत समय तक उसका अंत खोजते रहे अंत तो गत्वा भगवान ने उनके ऊपर कृपा की तपस्या से तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और ये कहा कि आप सारे जगत के कारण है आपका ही मैं पुत्र हूँ सारा जगत आपसे ही उत्पन्न होता है आप ही इसकी रक्षा करते हैं और आप में ही इसका विलय हो जाता है तो भगवान विष्णु बोले कि ऐसा नहीं है मेरा भी कारण है मेरा कारण परम शक्ति है जगदम्बा है उस जगदम्बा से जगत की उत्पत्ति होती है और मुझे जगत उत्पन्न करने की शक्ति वही देती है। सृष्टि के आदि में एक जगदम्बा ही थी उस जगदम्बा ने जगत को उत्पन्न करने के लिए जब संकल्प किया मन बनाया तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के पूछा कि मां क्या आज्ञा है तो भगवती बोली सृष्टि कर कर तो बोले शक्ति दो बिना शक्ति के तो कुछ हो नहीं सकता तो सरस्वती रूपी अपनी अंशभूता शक्ति ब्रह्मा को प्रदान की उसके पश्चात सृष्टि होती थी नष्ट हो जाती थी तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जब मन किया तो विष्णु की उत्पत्ति हुई हुई विष्णु हाथ जोड़ के बोले कि मां क्या क्या है बोली पालन कर मां बोली विष्णु बोले शक्ति दो तो लक्ष्मी शक्ति दे दी रमा उनके बल पर जगत काम विष्णु पालन करने लगे फिर बहुत लोग बढ़ गए कोई मरता ही नहीं था तो जगद ने थोड़ा सा क्रोध किया तो रुद रुद रुद्र उत्पन्न हो गए उन्होंने पूछा कि माँ क्या आ गया तो बोली संहार कर कर शक्ति दो तो गौरी शक्ति दे देगी अब भगवान शंकर बोले कि अब हम थोक में सबका संहार कर दें कि छोटे-छोटे थोड़ थोड़े करें आगे उन्होंने कहने तो थोड़े थोड़े करो एकदम से सबको मत मार तो भगवान शंकर ने मृत्यु उत्पन्न की मृत्यु पैदा हुआ तो वो मारने लगा रहा। लेकिन जब किसी के घर में कोई मरता है तो लोग व्याकुल होकर रोते हैं चिल्लाते हैं तो बड़ा करुणकंदन देख के मृत्यु को गरानी हुई कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे उन्होंने भगवती से कहा माँ इस काम से हम देते इसी में लगे तो भगवती बोली नहीं ये तो करना ही पड़े बोले नहीं हम हम ये काम नहीं करेंगे लोग बहुत रोते हैं बहुत दुखित होते हैं किसी के कोई मर जाता है तो पूरा परिवार आके रोता हो कई दिनों तक रोते है लोग और हमको कोसते हैं तो जगदम्बा बोली आज से तेरा कोई नाम नहीं लेगा इसलिए तब से जब कोई मरता है तो लोग ये नहीं कहते कि मौत ले गई यही कहते हैं कि ये सब कुछ अच्छा था हार्ट अटैक आ गया आज ये रोग हो गया आज ये हो गया कोई ना कोई कारण लोग बतलाते हैं इसलिए कहावत है हिले रोजी बहाने मौत हिले से रोजी होती है और मौत बहाने से होती है। तो बहाने से होने लगी तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र भगवती की जीवी शक्ति से ही अपना अपना कार्य करते हैं वही सारी शक्ति वही शक्ति सबका आधार है उस शक्ति के ही द्वारा इस जगत का संचालन होता है ये बात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई ब्रह्मा जी के पास एक बार नारद जी गए नारद जी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि देखो ऐसा नहीं है मुझ में जो भी शक्ति है वो जगदम्बा की दी हुई है और किसी की नहीं है <coughs> और ये बताया कि सिट्टी के प्रारंभ में विष्णु भगवान को जो उपदेश दिया था जगदम्बा ने आकाशवाणी से कि सब कुछ मैं ही हूं मेरे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है ये देवी भागवत का मूल है यहां से देवी भागवत प्रारंभ होती है नारद जी ने यही जो बात है ब्यास जी को सुनाई और ब्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया सुखदेव जी को इसी बात को लेकर अठारह श्लोक बने इन श्लोकों के द्वारा इसी तत्व का प्रतिपादन हुआ कि ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु है नहीं सजातीय विजाती स्वगत भेद शून्य एक अखंड ब्रह्म ही सब कुछ है ये जो तत्व ज्ञान है अद्वैत तत्व का जो बोध है यही देवी भागवत का सार है इसी को समझाने के लिए नाना प्रकार की कथाएं कथाओं के द्वारा मनुष्य के मन में वैराग्य होता है और उसके बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें आ जाती हैं हमारी जो पुराण है पुराण जो है ये मनुष्य को धीरे धीरे तत्व तो ज्ञान करा देते हैं गीता अगर कोई पढ़े उपनिषद पढ़े तो ये समझ लो किसी को बुखार चढ़ा है तो बुखार चढ़ने वाले को बुखार वाले को अगर कोई कुनेन दे तो कुनेन इतनी कड़बी होती है तो वो खाना नहीं चाहेगा तो अगर उसी कुनेन को मलाई में प्रपेट के दे दे तो गले के नीचे उठा जाती तो मलाई के साथ साथ वो कुछ पच जाती है बुखार का नाश कर देती है तो ये पुराण जो है कथा रूपी मुलाही से तत्व ज्ञान कराता है तो ये श्रीमद भागवत देवी भागवत जो है ये कथा प्रधान हो जाती है अठारह हजार श्लोकों में इसका ब्यास जी ने वर्णन किया अब इनके पुत्र जो थे सुखदेव जी के सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई वो यज्ञ के लिए अरण्य मंथन कर रहे थे अरण्य आप जानते हैं जो याज्ञिक लोग हैं उन्होंने देखा है कि दो लकड़ी होती हैं एक नीचे रहती है और ऊपर एक दूसरी रहती है और उसको मतते हैं तो उस लकड़ी के भीतर से आग पैदा हो जाती है फिर उसमें थोड़ा थोड़ा गड्ढा डालते हैं तिर डालते हैं धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो जाता है तो जैसे अरणि से अग्नि पैदा होती है उसी तरह अरण्य मंथन से आरण्य श्री सुखदेव जी की उत्पत्ति होती है तो वो सुखदेव जी जो हैं, जब बड़े होते हैं तो उनको तीव्र वैराग हो जाता है वो कहते हैं अब हम तपस्या करेंगे और संसार से विरक्त होकर समाधि का अभ्यास करेंगे अब व्यास जी ने सोचा कि एक बेटा उत्पन्न हुआ है ये भी अगर विरक्त हो जाएगा तो हमारी वंशावली हमारे वंश में कौन है इसलिए इसको गृहस्थ आश्रम में भेजना चाहिए तो समझाने लगे कि बेटा ऐसा नहीं है गृहस्थ आश्रम कोई बुरी चीज नहीं है पहले गुरुकुल में जाके वेद वेदांग का अध्ययन करके समावर्तन संस्कार करके वहां से लौट कर आओ और वहां से लौट के गृहस्थ आश्रम में जाओ ग्रस्त आश्रम में संतान उत्पन्न करके तीन ऋण होते हैं जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके तीन ऋण होते हैं तीन कर्ज होते हैं उसके देवऋण ऋषि ऋण पृथ्वी ऋण तो पहले ऋषि ऋण जो है वेद के अध्ययन से चुकता है फिर देव ऋण यह कैसे चुकता है और पृथ्वीजन जो है वो संतान उत्पन्न करने से चुकता है संतान जब उत्पन्न होती है तो वही पितरों को श्राद्ध तर्पण करके उनके मरने के बाद यदि उनका मोक्ष नहीं हुआ है तो उनको तृप्त करता है ये पितरों को तृप्त करना ये माना जाता है कि जीवितें वक्नाथ मरने भूल भोजनाथ गया पिंडराना चाथ्य भी पुत्र से पुत्रता पुत्र किसको कहते हैं जो पिता माता के जीवित रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करे जीवितें वक्नाथ मरने भूल भोजनाथ जब पिता माता मर जाए तो लोगों को भोजन कराया भूल भोजनाथ और गया है हम पिंडदाना गया में जाके पिंडदान करे अगर ये तीन काम बेटा नहीं करता तो पुत्र का है तो वो पुत्र नहीं है फिर पुत्र इसीलिए उत्पन्न किया जाता है ऐषव्या महामक पुत्र कश्य देख को गया अम्रजे बहुत से पुत्रों की इच्छा करना चाहिए शायद हो उनमें से कोई गया चला जाए आजकल के तो बेटे कहते हैं महाराज हमारा फेक लेंगे हम गया नहीं जाएंगे वहां पंडे घेर लेंगे ये करेंगे वो करेंगे इसमें क्या रखा है एक बार की बात है आश्विन का महीना था गंगा के किनारे लोग तर्पण कर रहे थे पितरों को तो एक नास्तिक आ गया नास्तिक भी पानी ओली जीने लगा तो लोगों ने कहा अरे तुम तो पितर को मानते नहीं हो तुम क्यों पानी उड़ी जा रहे हो बोले हम अपने खेत में पानी खींच रहे हैं बोले खेत यहां से बहुत दूर है तुम्हारे हाथ का पानी वहां कहा जाएगा तो बोले इसी तरह तुम्हारे पुत्र पिता जो है मर के फर्क फर चले गए हैं तुम्हारा पानी वहां तक क्यों जाएगा उसने ये तर्क किया तो उस तर्पण करने वाले ने उसको गाली दी बुरी तरह से तो वो नाराज होने लगे हमको गाली क्यों दे रहे हो बोले क्या गाली तुम्हारे मां बाप के पास पहुंच गई क्या जब बोली पहुंची तो ये भी पहुंच जाएगा तो जो हमारे पितर हैं वो तृप्त होते हैं वो खाते नहीं हैं जब हम पिंडदान करते हैं तर्पण करते हैं तो उनको तृप्ति होती है। भगवान के सामने जब हम नैवेद्य लगाते हैं तो भगवान उसमें से खाते नहीं है तोड़ के देख लो लेकिन वो उनका प्रसाद हो जाता है और उसके देख लेने मात्र से उसमें अद्भुत स्वाद हो जाता है उसको प्रसाद कहते हैं हम इन लोगों के सामने आप लोग फल लाते हैं फूल लाते हैं मिठाई लाते हैं तो हम थोड़े खाते हैं सब कुछ खाएं तो फिर खराब हो जाएगा लेकिन तृप्त हो जाता है। कि भाई यहाँ किसने सेवा क्यों हो तो ये जो देवता हैं वो तृप्त होते हैं तो गया में जाके पिंडदान करने से अब आप देखिए पंडित जो होते हैं वो आपको घर में ठहरा भी लेंगे सब देवताओं के दर्शन भी करा देंगे और स्नान भी करा देंगे और अगर आपका पैसा खर्च हो जाए तो आपको दे भी देंगे लेकिन आप आजकल के जो तीर्थ हैं जिनको दर्शनीय स्थल माना जाता है वो गाइड होते वो गाइड जो हैं, अपनी फीस लेके चले जाएंगे आपका कोई उनसे संबंध नहीं तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है गलत है तो माँ बाप की संपत्ति लेने के लिए तो विश्वास करते हो अदालत जाते होगे हम तो लेके छोड़ेंगे हमारे बाप दादाओं की संपत्ति फिर पितर को दर्पण करने से क्यों क्या करते इतना इसलिए कहते हैं कि पिंडम दत्त धनम हरे जो पिंडदान का अधिकारी है वो धन का अधिकारी होता है तो ये ब्यास जी ने कहा कि सुखदेव गृहस्थ आश्रम में जाए लेकिन सुखदेव जी कहने लगे कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे बंधन है मनुष्य को ये गृहस्थ आश्रम बांध देता है वैराग्य में बाधा है अभी हम स्वच्छंद हैं भगवान का भजन कर सकते हैं जब हम विवाह करेंगे तो स्त्री होगी साथ में उसके सुंदर वचनों को सुनकर हमारे मन में इतना मोह हो, हो जाएगा कि हम छोड़ नहीं पाएंगे पर बच्चे आएंगे पैदा होंगे वो हमारा गला पकड़ के हमसे जब प्यार करेंगे तो हमसे कैसे छोड़ा जाए? इसलिए हम व्रत गृहस्थाचर नहीं करेंगे ये सुखदेव जी ने कहा और कहने लगे हम तो तो थ नल के जाए घर तो व्यास जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो तुम हमसे देवी भागवत पढ़ लो तो उन्होंने सुखदेव जी को देवी भागवत पढ़ाई तो ये 18,300 श्लोक श्री सुखदेव जी ने पढ़ाया बड़े सूत जी जो इसके प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हम भी वहीं थे पिता ने करुणा करके अपने बेटे को पढ़ाया हम भी वहां बैठे बैठे सुनते रहे तो वही कथा हम अब आप लोगों को सुनाएंगे सौन का को सुनाए सो देवी भागवत के सुनने के पश्चात सुखदेव जी के वैराग्य में कोई कमी नहीं आई उन्होंने फिर समझाया कि देखो गृह आश्रम जो है मनुष्य के मन को साधना की एक जगह गृह आश्रम का उपयोग भोग में नहीं है अपने मन को संसार से व्रक्त करने का एक साधन है एक कोई महात्मा दृष्टान देते थे, थे बताया था उन्होंने कि एक पंडित थे बहुत विद्वान थे, थे तो वो राजकुमार को विद्या अध्ययन कराने के लिए जाया करते थे तो राजकुमार को उन्होंने सकल विद्याओं का उपदेश दिया और वो विद्या सीख भी गया राजकुमार पर तो जो विद्या वो राजकुमार को वो पढ़ाते थे लौट कर जब रात को अपने बेटे को पलंग पर साथ में चलाते थे तो कंबल उड़ा कंबल ओढ़ के बेटे को भी कंबल उड़ा देते थे जाड़े के कारण वही विद्या अपने बेटे को पढ़ाते थे और दूसरे दिन वो सुन जो अच्छे अध्यापक हैं वो जो कुछ पढ़ाते हैं पढ़ने वाले से पिछला सबक पूछ लेते हैं लेतेदम से नहीं पढ़ाते तुमने कल क्या पढ़ा एक पंडित थे उनके पास कोई पढ़ने आया तो उन्होंने पढ़ाया और दूसरे दिन पढ़ने आया तो बोले हमने कल क्या पढ़ाया था तो कह रहे पंडित जी हम तो भूल गए हम बता नहीं सकते आप आगे पढ़ाइए उनका हम उधार नहीं बढ़ाते नगद बढ़ाते हैं पहले याद करके आओ तब हम तुमको बढ़ाएंगे कहते हैं पांचों पांडव अपने गुरु के यहां पढ़ते थे तो शुक्राचार्य जी के यहां पढ़ते थे तो उन गुरु के यहां उन्होंने ये सुना कि क्रोध नहीं करना चाहिए तो सब लोगों ने तो सुन लिया और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया लेकिन युधिष्ठिर ने यह सोचा कि नहीं पहले यही पक्का करो क्रोध नहीं करना चाहिए अब पिछड़ा सबको पूछने लगे और सब लोगों ने सब सुनाया युधिषिर तो चुपचाप रहे बोले बताओ तुम भी, भी तो वो गुरुजी नाराज होने लगे लगे तो भी युधे कुछ नहीं बोले खूब डांटा फटकारा बोले तू बोलता क्यों नहीं है बोले मैं आपकी जो शिक्षा थी क्रोध नहीं करना चाहिए उसी का अभ्यास कर रहा हूं तो ऐसा होता है कि गुरु वो होते हैं जो कि पिछली बात अच्छी तरह से याद करा देते हैं। आजकल तो स्कूलों कॉलेजों में प्रोफेसर आए और उनका जो कोर्स का पंडित वो होता समय बोल बाल के चले गए लड़के अगर पढ़ते हैं तो ठीक ना पढ़े ठीक तो है और तुमको तो समझ में नहीं आए तो ट्यूशन करो हमको बुलाओ रात को हम पैसा लेकर तो पढ़ा देंगे ये चक्कर चल रहा है तो हुआ ये कि गुरु जो उस राजकुमार को पढ़ाते थे वही अपने बेटे को पढ़ाते थे अब उसका उसकी पढ़ाई पूरी हुई परीक्षा लेने के लिए लोग आए तो राजकुमार ने तो तड़ातर उत्तर दिया जो कुछ उनसे पूछा गया अब ब्राह्मण वाला को भी ले गए थे ये कि इसकी भी परीक्षा हो जाए इसको भी हमने वही पढ़ाया जब इससे पूछा तो दरबार का चाक से के देख के वो लड़का घमड़ा गया उसने पिताजी की तरफ देख के कहा कि पिताजी कंबल लाइए जब हम कंबल ओढ़ लेंगे तब तो हमको याद आएगा इसी तरह से जो व्यक्ति पहले ही संसार छोड़ देता है वो फिर संसार में आने पर मोहित हो जाता है और जो संसार में रहकर यहां का चाक चिक देख के फिर भी अपना अध्यात्म का अभ्यास करता है वो जीवन में सफल हो जाता है होता यह है अगर किसी से किसी का झगड़ा हो जाए तो कहते हैं हम अब बोलेंगे नहीं बोलचाल बंद करेंगे अरे बोल बंद करने से कुछ नहीं होता है पहले अपनी वाणी को नियंत्रित करो बोलना सीखो जब तक वो नहीं सीखोगे केवल मौन होने से काम नहीं चलेगा एक महात्मा थे साधु थे बड़ा सुंदर स्वरूप था उनका बड़ी बड़ी जटाएं थी तो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे गांव के लोगों ने देखा कि बहुत बहुत महात्मा बड़े अच्छे हैं उनकी सेवा करने लगे वो स्लेट में लिखते थे बोलते नहीं थे मौन थे तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप मौन खोल दें तो संसार का कल्याण बहुत होगा तो उन्होंने लिख के दिया कि जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक हम मौन नहीं खोलेंगे तो गांव के लोगों ने यज्ञ कराया चंदा करके बड़े बड़े पंडित आए महात्मा आए यज्ञ हुआ पूर्णा होती जब हो गई तो लोगों ने कहा कि महाराज अब मौन खोलो बोले तो एक दान और करो तो बछड़े वाली गऊ बोलाई गई वो ऊंच मुझ पकड़ के दान किया उसके बाद जब उन्होंने मौन खोला तो ऐसी कर्कशवाणी निकली कि बात बात मगाली। गाली सुन के लोग एक एक दो रोजन में परेशान हो गए हाथ जोड़ के बोले कि महात्मा जी एक या और करो पर मौन हो जाओ भाई बोलने का तरीका जो है मौन होने से नहीं बनता है इसके लिए अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है तो कहने का अभिप्राय यह है कि गृहस्थन जो है साधना की जगह है आप पहले से साधु बन गए अब साधु बनने के बाद आपके मन में इच्छा हुई कि कुछ अच्छा भोजन मिले तो कहा थोड़ी बैठी हूँ जो आपको मन के अनुसार भोजन देगी वो जो आपको भिक्षा में आएगा वो खाना पड़ेगा तो इसलिए एक हम दोहा सुनाते हैं एक व्यक्ति था वो अपनी स्त्री को बराबर धमकी देता था कि हम संन्यास ले लेंगे। तो वो समझाती थी कि अगर संन्यास आप ले लोगे तो हमारा क्या होगा बच्चों का क्या होगा मत छोड़ो कुछ दिन और रुक जाओ लेकिन एक दिन वो कहने लगा कि हम तो अब संन्यास नहीं ले लेंगे तो वो बोलती है जो घर छोड़े घर मिले तो घर छोड़ो कंत घर छोड़े घर घर फिरो तो न जाइए अंत अगर ये घर छोड़ने से आपको भगवान का घर मिलता है तो आप चले जाओ और अगर इसको छोड़ने के बाद घर ए घर घूमना है तो फिर यही घर कौन भरा यहीं रहो तो ये सब समझाया व्यास जी ने अपने बेटे को बेटे सुखदेव जी ने सोचा कि ये पिता है पिता मोह बस उपदेश कर रहे हैं जहां मोह होता है वहां सच्ची बात लोग नहीं बताते तो उनके मन में संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि जाओ राजा जनक के यहाँ चले जाओ। राजा जनक तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे तो सुखदेव जी राजा जनक के यहां गए राजा जनक जो है कहलाते हैं विदे कहलाते हैं क्या कारण है एक बार नारद जी ने सुना कि राजा जनक विदय कहलाते है। कैसे हैं कैसे विधेय हैं हम जरा इनकी परीक्षा लेंगे तो हो गए राजा जनक के यहां कहने लगे महाराज आपको लोग विदय क्यों कहते हैं तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा ही है कुछ दिन रहिए तो हम आपको बता देंगे तो नारद जी वहां रुक गए एक दिन राजा ने कहा कि महाराज आप बाजार देख के आए तो बाजार देखने के लिए गए तो उनके हाथ में एक दीपक दे दिया गया और कहा ये बुझने ना पाए और कुछ लोग तलवार नंगी तलवार लेके साथ में हो गए बोले अगर दीपक बुझा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा अब नाराजी दीपक न बुझने पाए दीपक न बुझने पाए दीपक की तरफ देखते देखते पूरी बाजार घूम के आ गए पूछा उनसे विदय राज जनक ने कि महाराज बाजार में क्या देखा कार्य वही द्वीप छोड़ के क्या देखते अगर गर्दन कटवा क्या इसके बाद उन्होंने छप्पन भोग बनवाए उनके लिए छप्पन भोग बनवा के कहा कि महाराज को भोजन कराओ तो उनको एक चौकी में बैठा दिया में छप्पन भोग की थाली आ गई सब प्रकार के व्यंजन रखे थे बड़ी सुगंध आ रही थी भोजन में एक एक उनकी चिट्टी ऊपर गई तो एक कच्चे सूत के धागे से एक बड़ी चट्टान उनकी खोपड़ी के ऊपर लटक थी उन्होंने सोचा कि अगर ये सूत टूटा तो खोपड़ी चरमर हो जाएगी वो तो उसी को देखते रहे और अपने किसी से समेट के खाया जनक ने पूछा कि महाराज क्या, क्या क्या खाया आपने अरे कहा क्या खाते वो चट्टान जो तुमने सिर्फ रखते थे बोले इसी तरह से हम राज करते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है परमात्मा का रहता था दूसरी जगह नहीं रहता जैसे पनिहारिन होती है बनिहारी आजकल तो नर बन गए पहले जमाने में कुएं से लोग लाते थे, थे जो नर्मदा किनारे के लोग हैं वो नर्मदा किनारे से लाते हैं तो घड़ा घड़े के ऊपर घड़ा घड़े के ऊपर घड़ा इस तरह से लोग चलते हैं तो बीच में बेटा आ जाता है बेटा का हाथ पकड़ लिया वो कहते नहीं हम तो गोद में बैठे हैं तो वो गोद में भी बैठा लेती है अपनी सहेली से बात भी करती जाती है लेकिन ध्यान कहाँ है गड़े इसी तरह से निकात पुंखानुपुंख विषय जत्परेशु ब्रह्मावलोकन दीयम न जहाती योगी संगीत ताल नृत्य संगता धीर कुंभ रिरक्षण धीर नटीव मौलिक कुंभ परिरक्षण नटीव योगी जो होता है पुंखानुपुंखों विषयों में क्रमानुसार तत्पर रहते हुए भी ब्रह्म दर्शन का त्याग नहीं करता जैसे कोई नटी संगीत हो रहा है ताल हो रहे हैं नाच रही है माथे में घड़ा भी रखी है लेकिन जैसे उसका ध्यान घड़े पर रहता है उसी तरह से परमात्मा में जिसका ध्यान रहता है वो विदेह कहलाता है वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो तो ऐसे जनक जी के पास श्री सुखदेव जी को भेजा गया था तो सुखदेव जी को पहले पहरेदार ने नगर में प्रवेश से रोका किस लिए जा रहे हो राजा से क्या चाहते हो उन्होंने कहा कुछ को सत्संग करना है उसने छोड़ा फिर महल में आए वहां खड़े हो गए तो राजा ने कहा इनको रनिवास में भेज दो और सुंदर स्त्रियों के बीच में बढ़िया पलंग दे दिया गया सोने को वो पंखा झलने लगी सेवा करने लगी हाँ भाव कटाक्ष से उनको मोहित करने का प्रयत्न करने लगी लेकिन सिमा भगवान का नाम जपके और कुछ नहीं किसी की तरफ नहीं देखा बिस्तर में सोए थोड़ी देर पहले संध्या की उसके बाद विश्राम किया उसके फिर ध्यान करने लगे संसार की तरफ उन्होंने अपना मन नहीं किया किसी को देखा नहीं तो राजा जरा सा समझा कि एक पात्र फिर अपने पास बुलाया बुलाने के बाद उन्होंने सत्संग की बातें सुनाई और ये बताया कि आप डरते बंधन से आप मुक्त होना चाहेंगे लेकिन बंधन का कारण क्या है उन्होंने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध बन्द मोक्ष योग बंधा है विषय निर्वशयम मन मनुष्यों का मन ही बंधन और मुक्त का कारण है विषयों में आसक्त हो जाना ही बंधन और विषयों में अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है और बातों में देखा जाए तो आत्मा में बंधन है ही नहीं जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबका साक्षी है जो प्रकृति के तीनों गुणों को देखने वाला है जो सबका साक्षी है उस साक्षी में बंधन नहीं वो तो सबका दृष्टा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उस आत्मा को तुम समझ लो तो तुम में बंधन है ही नहीं इस तरह से उन्होंने बताया कि नहीं विकसित करो मीति आ, युक्तो मरने तो तत्वित पश्चन छिन्वन ग्रहण जिग्रह असन सबंसन इंद्रिया इंद्रिया वर्तंत धारण जो युक्त है तत्ववेदता है खाता हुआ पीता हुआ बोलता हुआ सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता ये समझता है कि इंद्रिया इंद्रियों के विषयों में जा रही हैं मेरा इससे कोई संबंध नहीं है इस प्रकार का तब तक, तक ज्ञान श्री सुखदेव जी को दिया गया तो उनके मन में इससे मोह दूर हुआ फिर लौट के वो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है गृहस्थाक्षम स्वीकार किया संतान उत्पन्न हुई फिर उसके बाद वृस्थाश्रम के कर्तव्यों को पूरा करके मानपृस्थाश्रम में गए मानपृस्थाश्रम से फिर संन्यास लिया और संन्यास में नारद जी के उपदेश से तत्व तो ज्ञान से वो सब और से असंग हो गए और वहां से अंतरिक्ष में चले गए सबका त्याग कर दिया तो व्यास जी उनके वियोग में दुखी हुए पर उन्होंने उनकी ओर देखा नहीं हा पुत्र हा पुत्र वो कहने लगे तो पहाड़ों से ध्वनि आई हा पुत्र पित तुम्ही और जो अज्ञानी है वही पुत्र होता है इस तरह की कथा देवी भागवत में श्री सुखदेव जी की आती है श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार उपनिषदों के अनुसार बात कुछ दूसरी है वहां तो ये आता है कि श्री सुखदेव जी माता के जब गर्भ में आए तो सोलह वर्ष तक गर्भ से निकले ही नहीं अंत में ब्याज जी ने उनसे कहा कि अरे बालक क्यों तो नहीं निकलता है बोले गर्भावस्था में ज्ञान रहता है बाहर निकलूंगा तो मोह माया में पड़ जाऊंगा तो मैं नहीं निकलूंगा तो उन्होंने कोई शर्त है बोले अगर शंकर जी हमको उपदेश करें तो हम निकल सकते हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो जैसे बालक बाहर निकला शंकर जी ने उनको उपदेश दिया उपदेश दे ही वो विरक्त होकर चले गए नारद जी उनके ब्यास जी उनके पीछे पीछे गए लेकिन उन्होंने लौट कर नहीं देखा तो वो सुखदेव जी की कथा दूसरी है ये गर्भ मास में नहीं थे ये अरण्य मंथन से उत्पन्न हुए थे इसलिए वो सुखदेव जी दूसरे हैं ये दूसरे है कल्प भेद की कथा है कल्प भेद हरिचरित्र तो सुहाय है इसलिए इसमें मोह नहीं करना चाहिए अंत तो वर्तमान ये श्रीमद भागवत देवी भागवत जो है इसके श्रवण से अंत में तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है ये कथा यहां पर पूर्ण करते हैं थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राय अरुले चलोगे जाता, चलो जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद धामो धरमा देशी की गोविंद राम शरणम आए की हे कृष्ण هيا दवहे सखे की हे कृष्ण हरि हारा रे इसी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वाहे नाथ वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुदारे हे नाथ नारायण जल वासुदेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विष का गोमाता की गोमता हर हर